श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी गिरीश हशकर नरेंद्र तर्क में मुझसे परास्त हो गया है श्री राम कृष्ण नहीं उसने मुझसे कहा है गिरीश घोष आदमी को अवतार कहकर जब इतना विश्वास करता है तो इस पर मैं और क्या कहता इस तरह के विश्वास पर कुछ कहना भी न चाहिए गिरीश रहास महाराज हम लोग तो अनर्गल बातें कर रहे हैं और मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं जरा भी जबान नहीं हिलाते महाराज यह क्या सोचते हैं श्री रामकृष्ण हंसते हुए अधिक बकवाद करने वाला अधिक चुप्पी साधने वाला कान में तुलसी खोसने वाला आदमी बड़ा लंबा घूंघट काटने वाली स्त्री कई वाले काई वाले तालाब का पानी इनकी गणना अनर्थ कार्यों में है सब हंसते हैं हंसकर परंतु ये ऐसे नहीं है ये गंभीर प्रकृति के हैं सब हंसते हैं श्री रामकृष्ण ने जिन्हें अनर्थ कार्यों में गिनाया उनके लिए वहाँ उन्होंने एक पद कहा था गिरीश महाराज वह पद आपने कैसे कहा श्री रामकृष्ण इन आदमियों से सचेत रहना चाहिए पहले तो वह है जो अधिक बगता हो अनाप शनाप फिर चुपचाप बैठा रहने वाला जिसके मन की था मिलती ही नहीं गोताखोर भी मिट्टी न छू पाए फिर कान में तुलसी के दल खोसने वाला कान में इसलिए तुलसी खोस लेता है कि लोग समझे यह बड़ा भक्त है लंबा घूँघट काटने वाली औरत लंबा घूँघट देखकर आदमी सोचते हैं कि यह बड़ी सती है परंतु बात ऐसी नहीं है और काई वाले तालाब के पानी में नहाने से ही संपात हो जाता है चुन्नील इनके मास्टर के नाम पर एक बात फैली है छोटा नरेंद्र बाबूराम इनके विद्यार्थी हैं नारायण पलटू पूर्ण तेजचंद्र ये भी इनके विद्यार्थी हैं बात फैली है कि ये उन्हें यहाँ ले आते हैं और इस तरह उनका लिखना पढ़ना मिट्टी में मिल रहा है इन पर लोग दोषारोपण कर रहे हैं श्री राम कृष्ण उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा इस तरह बातें हो रही थी इतने में नारायण आए और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया नारायण का रंग गोरा उम्र सत्रह अठारह साल की है स्कूल में पढ़ते हैं श्री कृष्ण इन्हें बहुत प्यार करते हैं इन्हें देखने और खिलाने को वे सदा ही व्याकुल रहा करते हैं इनके लिए दक्षिणेश्वर में बैठे हुए रोते भी हैं नारायण को वे साक्षात नारायण देखते हैं गिरीश नारायण को देखकर किसने तुम्हें खबर दी देखते हैं मास्टर ने सबको साफ कर दिया सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए बैठो चुपचाप बैठो एक तो वैसे ही इन्हें मास्टर को लोग दोष देने रहे हैं फिर नरेंद्र की बात चली एक भक्त अब उतना क्यों नहीं आते श्री कृष्ण अन्य की चिंता भी बड़ी विकट होती है बड़ों बड़ों की अक्ल उस समय काम नहीं देती बलराम शिव गुहा के घराने के अन्नदा गुहा के पास नरेंद्र का आना जाना खूब है श्री राम कृष्ण हाँ एक ऑफिस वाले के यहाँ नरेंद्र अन्नदा ये लोग जाया करते हैं वहाँ सब मिलकर ब्राह्मण समाज करते हैं एक भक्त उनका ऑफिस वाले का नाम तारापद है बलराम हंसते हुए कुछ ब्राह्मण कहते हैं अन्नदा गुहा बड़ा अहंकारी है श्री रामकृष्ण ब्राह्मणों की इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए उनका हाल तो जानते ही हो जो नहीं देता वह बदमाश हो जाता है और जो देता है वह अच्छा सब हँसते हैं अन्नदा को मैं जानता हूं वह अच्छा आदमी है